कानाएं अब आप पूरी तरह ठीक दिखाई दे रही हैं पहले से और ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ना हाँ बधाई हो शुक्रिया अगर मैं अकेले बीमार पड़ी होती तो शायद आज जिंदा ना होती क्या मजाक कर रही हो लेकिन マフキジエ、メリーヴァジャーセー、アプロゴンコ、バリパレシャーニーウィー、アプマフィキューマングリーヘン、キューキュー、ジャパニーログ、ドスロンカバラヘアルラクテヘン、メーサマスティーヘン、レイキン、ジャプジャプカーナイ、マフィマンティヘン、 मुझे कुछ कटी कटी लगती हैं और फिर कानाएं कुछ गलती भी नहीं करतीं आपको ऐसा लगा मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था आखिर हम तो साथी हैं ना धन्यवाद कानाएं धन्यवाद भी ज़्यादा कहती हैं हम लोग इसे एक तरह का सिस्टा चार मानते हैं। माँ बचपन में मुझे धन्यवाद कहने के लिए बार बार कहती थीं। मेरे विचार में भारतीय लोग ही धन्यवाद कम कहते हैं। हमें अपने करीबी लोगों को धन्यवाद कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि हमारे मूल्यों में जरा अंतर है। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बेहतर है मैं तुमसे सहमत हूँ भारत में आकर मैं सोचने लगी हूँ कि जो मन में है उसे शब्दों में प्रकट करना चाहिए मैंने भी यह सीखा कि दूसरों को अपनी बात अंत तक कहने देना चाहिए क्या बात है लेकिन केवल अंत तक कहने देना ही नहीं, अंत तक सुनना भी जरूरी है।